तदेव इसी का नाम व्यविचरितत्व न्याय बोधनी में चल रहा है पृष्ठ उनहत्त उन्नासी में जहां कल रुके यदि धूम में आर्यन संयोग का व्यापित्व ग्रहण हो गया इसका मतलब वन्नी में अव्यापकत्व वन्नी का अव्यापकत्व आर्यन संयोग में ग्रहण हो जाता है अतः वन्नी में क्या हो गया उसके अव्याप्य आ गया तो था ना आपने देखा था यत्रेत्र आर यूमाद्रद्रेद आन नहीं तरह आद्रिंद संयोग का अभाव है ये था इसलिए यदि धूम में व्यापक पकड़ा इसका आर्द संयोग का और वन्नी का और व्यापक क्या है आर्द्रिंद संयोग में अतएव आर संयोग का अव्याप्ति है वन्नी ये ना? तो सिद्ध हुआ ना कले तक हुआ था ये तर्दुम्य तर्दुम्य सर्वत्र मिल रहा है मानस पर्वत सर्वत्र मिल जाता है अतएव धूम व्याप्ति है उसका व्यापक गया आरन संयोग ने लेकिन संयोग नहीं हो सकता वे विचार है योग में वन्नी है किंतु आर्न संयोग नहीं है अतएव वन्नी का अव्यापक आया गया संयोग में आयुष के अभाव में नहीं आर संयोग में अव्यापक आयुष का अभाव में व्यापकत्व आया वन्नी जहां जहां है वहां पर वंशन का अभाव है ये चीज आपको कहा मिल रहा है हृदय में अतएव वन्नी की व्यापकत्व किसने आरन्न संयोग के अभाव में तो अव्यापक किसने आएगा अर्न संयोग में अव्यापकत्व तार संयोग की अव्याप्यता गया वन क्योंकि आरण संयोग के अभाव का व्याप्य वन्य अर्थात आरण संयोग का अव्याप्य हो गया या नहीं, नहीं इसी का नाम व्यभिचरितत्व तदेव व्यभिचरित इसी पर टिप्पणी था येद साधने यद साधने येद वे विचारो कौन साधने विचारो कौन साधन में। से क्या हुआ वे विचल हो गया ना आरण सहयोगात्मक उपाधि वे विचारी हो गया है अयोगोलक में जिस साधन के प्रति जो उपाधि व्यभिचारी होता है उस उपाधि का जो व्याप्य वह भी वन्य का व्यविचारी मानना होगा है है? वन्योलोक में धूम गया नहीं अतः वन्य रूपी हेतु का धू रूपा साधी क्या हो गया व्यभिचारी हो गया कि नहीं हो गया जिस साधन का जो उपाधि व्यभिचारी होता है उस उपाधि का ही जो व्याप्य है वह भी अवश्य विचारी होगा क्योंकि व्यापक व्य विचारी हो गया तो व्यापक व्यविचारी तो होना ही है जिसके अधीन जो व्यापक हुआ करता है जो वही व्य विचारी हो गया तो व्याप्य भी व्यविचारी होगा ही वही तो करें यद साधने यद उपाधि वे विचारों गृह थे तत्साधने उपाधि व्याप्ति व्यविचारो गृह टिप्पण में ढूंढते रह जाते कहा जिस साधन में जिस उपाधि को के अंदर आपने व्यविचारित्व तो ग्रहण किया उसी साधन के दृष्टि में उस उपाधि का जो व्याप्य है वह भी व्यविचारी हो जाता है देखो पंक्ति घटा ना यद साधने यदाधिचारो गाधि व्यापारो गृह तद विचरिती का नाम व्याप्ति का व्यविचरित उपाधि का व्यविचार होने से उपाधि का जो व्याप्ति वह भी व्यविचारी हो गया ऐसा हेतु है जिस उपाधि का ऐसा हेतु तो जो उपाधि विशिष्ट हो उसे तो का नाम व्याप्तत्व सिद्ध तथा उपाध्य विचरित्व साधने गृहतन चेत उपाधि उतारण संयोग व्याप्त धूम विचारित गृहतमे वरे के साथ लक्ष्य में घटा करके धूम और वन्य शब्द को लेकर के बोल रहे हैं अभी तथा उपाध्य विचरित्व साधने गृहतंचे उपाधि का साधन में विचरित हो गया तो उपाधि अनुमान प्रकार पूर्वानुमान हेतु पक्षीकृत्या वन विचारी धूम व्यापक अन्य संयोग विचारित्व इससे एक और अनुमान भी आप कर सकते हैं कैसे अनुमान बनेगा इससे विचारी अनुमान वैविचारित्व को सिद्ध करने वाला अनुमान ध्वनि ही को पक्ष बना दो ये हेतु था ना असध हेतु असध हेतु क्या है पक्ष हो जाएगा और कहना हमें यह हेतु कैसा है अपने साध्य का व्यविचारी है ध्रम व्य विचारी साध्य हो गया क्योंकि वन्य रूपी हेतु का साध्य कौन है ध्रम है ना पर्वतों धूममान वन्य मत वन्य स्थल है आपका विचार चल रहा है जो इसे वन्य रूपी हेतु का साथी कौन धूम तो यह हो गया आपका तो साध्य बनेगीय संयोग इधन विचारित्वा इस हेतु से आप वन्नी को व्यभिचारी साबित कर देंगे यह अनुमान बन गए अनुमान बना लिया हमने जिसे वन्नी को पक्ष बना दिया और हमें सिद्ध करना या तो तो है या हेतु असद हेतु है क्योंकि यह अपने ही साध्य का व्यभिचारी है क्यों वह अपने साध्य का व्यभिचारी है क्योंकि वह उस साध्य का कौन न साध्य धूम उसका व्यापक जो अर्ज संयोग है उसका व्यभिचारी होने से ध्यान में ना निरू का हेतु तो व्यविचारी है स्वसाध्य विचारी है कि हमेशा स्वपाधि स्थल में सम्मानित बनाया जाता है जिस हेतु का व्यापक सिद्ध करना चाहते हो उस हेतु को क्या करना पक्ष बना देना और क्या है ना ये जो हेतु है कैसा है वो अपने ही साधि का व्यविचारी है क्यों क्योंकि वह उपाधि का व्यविचारी होने से उपाधि को हेतु बना उपाधि व्यविचारित्वा सामान्य रूप बनाना चाहोगे तो पक्ष क्या हमेशा हमेशा से सिद्धेतु व्यापक से हेतु को पक्ष बनाना ये हमेशा पक्ष हो जाएगा और स्वसाध्य विचारी ये हमेशा पक्ष होगा साध्य होगा स्व साध्य व्य विचारी साध्य कोटी में आ जाएगा और हेतु क्या बनेगा उपाधि व्य विचारी सामान्य अनुमान आपको सर्वत्र उपाय संग बना दिया जहां कोई उपाधि होगा वह उसको लेकर के ऐसा आप अनुमान बना है इसे क्या हुआ वन साधिक व्य विचारी साबित अनुमान प्रकार से पूर्वानुमान हेतु पक्षी कृत्य अनुमान के प्रकार कैसा है पूर्वानुमान कौन सा था पर्वतों धूमवान वन्य उस अनुमान का कौन है हेतु उसको पक्षी कृत्य उसको पक्ष बना देना है तो समझ मान है ना पंक्ति भी देखते जाना साथ साथ अनुमान का प्रकार ऐसे बना की पूर्वानुमान में जो हेतु था उस हेतु को पक्ष बना लिया गया वन्नी ही साध्य क्या बनाया आपने उसी हेतु का जो साध्य का व्यभिचारी जेल कह दिया ध्रम व्यभिचारी क्यों धूम व्यापक आर्द्रन संयोग व्यविचारित्व धूम का व्यापक आर्द्रन संयोग का व्यभिचारी होने से दृष्टान क्या घटतवादी वत्व घटतवादी वत्व घटत्व तो भी ऐसा ही है भ्रूम का व्यापक कारण संयोग का व्यविचारी वो जो तो घटत का रहता है घट में वह संयोग रहेगा जरूरी है क्या रहना वहां घट में गीली लकड़ी का संयोग नहीं है अतः अतएव घटत्व जहां रह रहा है वहां पर रन संयोग का विचार मिल रहा है अतः अतएव आरण संयोग कैसा है घटत्व का वे व्यविचारी घटत्व का व्यभिचारी हो गया स्वाद घटत अधिकरण नहीं रहा योग जिससे अधिकरण नहीं है आते वन्नी का व्यविचारी हुआ कि नहीं हुआ उसी घटत घट में होने से घटत हो गया किस तरह से आप घटाना है यो यध्य व्यापक व्यभिचारी साध्य व्यापक व्यभिचारी सावोपी तत्साध्य व्यपिचारी नियम में जो वस्तु जिस साध्य के व्यापक क्योंकि आर्धन संयोग क्या है हमेशा धूम का व्यापक है इसलिए सकते धूम व्यापक आर्ध यहां भी जोड़ सकते हैं साध्य व्यापक उपाधि उपाधि का लक्षण ही है साध्य व्यापक सती साधन अव्यापक तो उपाधि तो का लक्षण है इसलिए उपाय में साधि व्यापक उपाधि का कोई दोष नहीं है इसलिए सामान्य व्यापति बना रहा है यो वे जो, मने जो से क्या ना आर से यो वो कैसा है नहीं नहीं नहीं नहीं जारु जारु जारु जा क्या ले रहा है व्याप्ति बता रहे तत बोल देना आगे वो तत नहीं था लिखना आप सर्वोपी के बाद में क्या है पुस्तक में यो साध्य यध्य विचारी साध्य विचारी वत्व होना चाहिए या यो से इसलिए क्या है ना वन्नी यो शब्द क्या लेना है वन्नी और यो साध्य जो कौन है धूम आरण संयोग वो तो कैसा है साध्य का व्यापक है नहीं? जो कि साध्य का व्यापक है कौन आरण संयोग हमेशा इसलिए वन्नी कैसा है यो, मन वन्नी ही यज साध्य व्यापक व्यभिचारी जो कि साधम का व्यापक आरण संयोग का व्यभिचारी है सा सर्वोपी वह सब सबके सब कैसा होगा तब साध व्य विचारी कुछ धूम का व्यविचारी जरूर होगा व्यक्ति घट ना यो वन्नी, वन्नी यो से, यो और लेना। वन ही मने वन्य साध्य व्यापक व्यविचारी जो साधण है धूम धूम का व्यापक गौण है आर्म संयोग उसका व्यविचारी है अतएव स सर्वोपी वनि ही कैसा है वो साध व्य विचारी धूम का व्यविचारी हो जाएगा अर्थात जो वस्तु साध्य के व्यापक का व्यापिचारी होता है वह निश्चित रूप में ना साध्य का भी व्यपिचारी होता है सीधी सीधी जिसने वन्नी अपने साध्यु धूम का व्यापक कारण व्यविचारी है इसने वन साध्य रूपा धूम का भी तत् उसी साथ साध्य का व्यापिचारी या में से उसी शादी का लेना है जिस साध्य का व्यापक के व्यपिचारी था उसी साध्य के व्यापिचारी हो जाएगा होना चाहिए ना बिना का काम चलता नहीं जाए जा तो बोल दिया आगे तत्व होना ही चाहिए नित्य संबंधा जैसे यो बोला है तो आगे स बोला ना पुल्लिंग को पुल्लिंग जोड़ा यो स नहीं बने तत्साध्य आगे होना चाहिए नहीं तो क्या हो जाएगा मुण्यूं? किसी का व्यापक व्यापारी हो जाए किसी अन्य साध्य का व्यापचारी साबित कर दोगे क्या हैं? जिस साधी के व्यापक हो व्यापारी होगा उसी साध्य व्यापचारी हो जाएगा वो ये कहने के लिए दोनों शब्द हमेशा इनका संबंध का यत्त तो दो नित्य संबंध कहा गया यही है और तत् नहीं भी कहा तो जोड़ लेना पड़ेगा अभी सही जगह जोड़ना जहां तहाँ चोड़ोगे तो सारा अर्थगढ़ हो जाएगा एवं प्रकार है न प्रकृत अनुमान हेतु भूत पक्षे इसलिए इस प्रकार से प्रकृत अनुमान में हेतु कौन था वन उसको पक्ष बनाने पर साध्य वेविचार विचार उत्पक होने से दूषक उपादे है फलम ये उपाधि का फल है वो उस हेतु में साध्य व्यविचारित्व को ला रहा है वनि में साध्य विचारित रहा है कौन आर से नाम यह उपाधि का फल है जो हेतु में साध्य विचारित्व को सिद्ध करना उपाधि का फल क्या है हेतु में साध्य साधिचारित्व सिद्ध करना जब हेतु में साधव विचारित सिद्ध हो गया उपाधि के वजह से क्या हुआ है तो अपने साध्य को पक्ष में सिद्ध कर पाएगा जो साध्य का व्यविचारी है वो साध्य को कैसे सिद्ध कर देगा नहीं कर सकता तथा और क्या आगे बढ़ा फल धूमा रूप है धूम व्यविचारे गृह क्या व्याप्ति का लक्षण आपने पढ़ा साध्य व्याप्ति का लक्षण है और साध्य बौद्ध वृत्ति जो है व्यविचार का लक्षण साध्य कौन है यहाँ धूम साध्य भाव धूमा भाव धूमभाव अयोबोलक तो वृत्तित्व आ गया वन्नी में साध्य है धूम साध्या अधिकरण कौन लेना जाएगा वन्नी रूपी हेतु में अत्र हेतु अतुचारी साबित हो गया धूमा भाव वृत्व अभाव रूप धूम विचारे गृह दे धूमा भाव आवृतित्व का अभाव आवृतित्व का भाव मैंने वृत्व व्याप्ति का अभाव धूमावृत्तित्व भाव बोल दिया आवृत्तित्व भाव मैंने वृतित्व आ गया है ना नृतित्व आवृत्तित्व का मतलब क्या था वृत्तित्व भाव आवृतित्व का भाव मतलब का भाव उसका मतलब क्या होता है वृत्ति होता है घटा भाव का भाव घट होता है वृत्त भाव का भाव वृत्ति हो गया अरे धूमा अवृत्त भाव का मतलब है धूम अभावि यही धुमा धूम विचार हेतु तुम्हें आ गया धूम आवृत्तित्व व्याप्त ज्ञान प्रतिबंध फलम आ गया ना इसलिए में ध्रमावध अवृत्तित्व व्याप्त ज्ञान जो प्रतिबंध करना ही मुख्य फल हो गया उपाधि का फल अलग है का फल अलग है उपाधि का फल क्या है हेतु में साध्य विचारित्व सिद्ध कर देता है हेतु तुम्हें साध्य विचार शुद्ध करने से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि वह हेतु जो व्यापति है और व्याप्त ज्ञान में प्रतिबंध हो जाएगा साध्य व विचार और साध्य आवृत्ति ज्ञान जब वृत्ति ज्ञान हो गया आपको तो आप आवृत्ति ज्ञान नहीं हो सकता तदवत्ता बुद्धि तदभावत्ता बुद्धि प्रति प्रतिबंधता हाँ। नियम क्या होता है हमेशा तद अभावत्ता बुद्धि का प्रतिबंध तो में, में वो व्यविचार में क्या लक्षण था साधावत वृत्ति पहला विचार कौन तो साधारण अनेक साधारण अनिकांति का लक्षण आपने किया साध्यभावत वृत्तित्व लक्षण किया तो यहाँ पे वही हो रहा है ना फिर तो, तो क्या फायदा है तब यति न च वाच्य ऐसा मत कहो क्योंकि ध्रमाभाव वृत्तित्व अभावभावत्व सिद्ध ध्रमा भाव के वृत्तित्व भाव का भाव रूपेण न्याप्यता सिद्ध हुआ है सीधे धूमाभाव वृत्तित्व नहीं हुआ ध्रमाभाव वृत्तित्व न विचार नहीं है वृत्ति भावाभावत्चार देखो अंतर दिखा देना यहाँ पे हम लोग भले बोल लेते हैं वृत्तभाव का भाव वृत्ति है समझाने के लिए लेकिन सच्चाई में क्या है साध्य भाव कहना और साधाव कहना बहुत फर्क है कैसे नहीं प्रतियोगी अलग हो जाता है साध्य वृत्ति का विशेषण कौन है साध्य भावत वृत्ति जब कहूंगा उस अंतिम वस्तु जो वृत्ति है उसका विशेषण हिस्सा कौन, हो, हो, जाएगा, अभाव अभाव तो कौन हो, जाए? हो जाएगा साध अभाव हो जाएगा ठीक और साध्यभाव कहूंगा तो उसका विशेषण कौन होगा साधुभाव तो नहीं होगा और साधु भाव और साधवध पर्यावचनी हो सकते विशेषण भेदात वस्तु भिन्न हो जाता है समझ में नहीं आ रहा साध्य अभाव वद वृत्ति ऐसे कौन इसका विशेषण हो जाएगा इतना साधवध विशेषण हो जाए ना साध्यवध जितना ही विशेषण होगा किसका साधवध वृत्ति का अवच्छेद बनेगा ये और कहूंगा मैं साध्य वद इसी वृत्ति अर्थ निकालेगा आपने क्या बोला था भाव भाव, भाव भाव, ये तो कहा था ना उसका होता है अपने कह दिया हैं? नहीं होगा देखिए इसका विशेषण कहां तक जाएगा, जाएगा। अभावत वृत्त भाव ये इस अभाव का विशेषण है जैसे जो अंतिम हिस्सा होता है तो सब पूरा का विशेषण माना जाता है ठीक है ना इधर अभाव है उस अभाव पूरा आ जाएगा और यह विशेषण कि का और यह अर्थ समान है क्या है अधिकरण और यह कह रहा है सात भाव अधिकरण में वृत्ति का अभाव वृत्ती भाव तक जा रहे हम यहाँ विशेषण वह अधिकरण तक विशेषण है और अधिकरण और वित्त दोनों एक वस्तु तो नहीं हो सकता अधिकरण क्या है भाव है। ये क्या है भाव दोनों कैसे हो जाएगा भाव और वो बराबर हो जाएगा अतएव समझाने के लिए पहले हम लोग कह देते हैं घट भाव भाव, है। अभाव भाव घट ही है वास्तव में प्रतिविधा का भेद होने से भेद हो जाएगा प्रतिविधा अवच्छेदक का अवच्छेदक का भेद हो जाएगा जिस घटाभाव इसका प्रति कौन है घट है ना इसका ये है घट घट इस को कर के समान कर कर रहे रहे हैं हैं आप, प्रत्येक के समान कर दे रहे हैं, अभाव कर। और भाव का के के है कह दिया घटाभाव भाव क्या है घट के समान है, है ना घट के समान है इसका जो अवच्छेद होना चाहिए ना इसका इसका अवच्छेद कौन है इसका होगा घटाभावत्व और घटाभावत्व घटत दोनों समान है क्या जब प्रतियोगिता अवच्छेद भिन्न हो रहे हैं आप घटा भाव को घटके समान कैसे कह देते हो नहीं हो सकता इसलिए कहना है कि अवच्छेद में जब घुसोगे तब फर्क दिखाई देता है भले बोलने के लिए सामान्य रूपये में यह लगता है कि भाई बौद्धों का खंडन इसी आदर पौध होता है ना अगौर नास्त कार तो गौ कह जो अभाव दे ना। गौ नहीं है ऐसा ना कहो इसका मतलब क्या है गौ है यह तुमने ले लिया लेकिन खंडन क्यों हुआ प्रतिक्रवच्छेद हो जाता एक में अभाव अब अच्छे देखे में भाव अब अच्छे देखे दोनों समान कैसे हो सकते अभाव और भाव का समान कर दोगे इसे कैसे हो जाए इसीलिए कहा गया कि भले आप कह दीजिएगा कि यहां वे विचार व्य विचार बार बार बोल रहे व्यापकता में, उसके बावजूद भी यह साधारण के समान नहीं होगा क्योंकि साधारण अन्य अंत क्या था साधवृत्ति था ये क्या ये साधा मन का विचार दोष का पहला वाला हित्वास तो और यहां पर क्या है साधबा वृत्तिभाव भाव है ये व्यापित सिद्ध करता है है सिद्ध में ऐसा होगा इसलिए उसका घटा घटाभावत्त हो जाएगा जैसे दृष्टान के साथ और यहां जैसे लोग घटत हो जाएगा ये अंतर पड़ेगा इसीलिए दोनों को वृत्ति और वित्तीय भाव भाव का भाव भी वृत्ति ही है ऐसे कर दोनों समान हो गया ऐसा व्याख्या नहीं कर सकते वृत्ति और साध्य भाव भाव दोनों भिन्न वस्तु है यह व्य विचार साधारण मानिकांतिक और यह व्यापित्व स्थल में होता है आते दोनों हितवास तो भिन्न है ये कह रहे हैं देखो धूमा कहा तथा नच विचारा नाच्य क्यों धूम वृत्तिभावत्व सिद्धम धूमित न, न, न, न एकमे क्या है दुमाद दुमाद e भाव क्यूँकी साधु कौन है यहाँ दूसर में धूम पर्वतो धूमवान वन्य है इसे साधु धूम धूमा वृत्तभाव भाव, भाव कहूंगा यह हो जाएगा व्याप्य सिद्ध व्यापत्व सिद्धत्व आ गया और भी कहूंगा धूमा दिखा के चुप हो जाऊंगा तो साधारण अनेकांतिक विचार हो जाएगा कहां तक जाकर के आप दोष दे रहे हैं उसके ऊपर निर्भर है आप पूरे व्याप्ति का अभाव दिखाना चाह रहे हैं या केवल व्यविचार के लक्षण को घटाना चाह रहे हैं दोनों में अंतर है इसमें क्या हो रहा है वृत्त्य तो तो क्या था ये व्याप्ति था मैंने व्याप्त सिद्ध करता क्या है अपना हेतु में व्याप्ति का ही अभाव स्थापित कर रहा है और वह विचार हेतु क्या करता है व्याप्ति का लक्षण पूरे जाता ही नहीं व्याप्ति तक तो पहुंच जा ही नहीं कि व्याप्ति क्या है वृत्तिभाव और रुक गया पहले वृत्ति में ही रुक गया है मैंने व्याप्ति को आर पार किया ही नहीं व्याप्ति का लक्षण के आधे में ही रुक करके दोष को स्थापित कर दिया और ये क्या कर रहा है पूरा व्याप्ति लक्षण जा करके उसका अभाव स्थापित कर दिया हेतु में दोनों में अंतर से। इसलिए वे विचार और व्यापकता से दोनों समान नहीं हो सकते इस प्रकार से न्याय बोजनी में व्यापकता से दर्चा हो जाता है अब एक और बात समझना है जो है नहीं कहा उपाधि हेतु में किस संबंध रहेगा क्योंकि आपने कहा उपाधि विशिष्ट हेतु सिद्ध है ना ये लक्षण था सोपालिक हेतु व्यापित सिद्ध सोपाधिका मतलब क्या उपाधि विशिष्ट हेतु उपाधि विशिष्ट हेतु व्यापति से लक्षण था मानी यह उपाधि रूप विशेषण हेतु किस समय से बैठेगा जैसे आपने कहा कुछ है बकवास रूप विशिष्ट घट बोल दिया मान लो आपने कह दिया रूप विशिष्ट घट तो रूप घट तो में किस समय रहेगा समवाय संबंध से तभी वो विशेषण विशेष में संबंध बन रहा है तभी विशिष्ट कहा जाएगा नहीं तो विशिष्ट तो कैसे कहेंगे जो चीज जिसमें नहीं रहेगा वह उससे विशिष्ट तो नहीं माना जाएगा जैसे कोई कह दिया रूप विशिष्ट आत्मा मान लो क्या? करने मात्र से किसने सब प्रयोग रूप आत्मा करते तो पूछो रूप अरे रूप सापत रहेगा जब किसी समझ नहीं रहता है तो रूप विशिष्ट आत्मा कैसे तो हो सकता है इसे विशिष्ट कहा बराबर वैशिष्टंच की दृत कहना पड़ेगा वैशिष्ट संबंध आत्मक धर्मात्म को उपाधिवा कहीं अखंड उपाधि भी दे सकते हो कहीं जाति दे सकते हो कहीं संबंध को दे सकते हो नहीं वैशिष्ट तो, तो बताना पड़ेगा किस चीज को लेकर के यह विशेषण आपने विशेष बैठ करके उस विशेष को विशिष्ट कर दिया है यह आपको बताना जरूरी है इसलिए यह बताना जरूरी है अभी कि उपाधि विशिष्ट जो हेतु हो जाए उस हेतु के दिया व्यापक हो तो उपाधि कौन से संबंध से, से बैठेगा यह एक परंपरा संबंध की परिकल्पना करनी पड़ती है क्या है क्योंकि आपने किस क्षेत्र में प्रदर्शित बनाया है वन्नी को उपाधि कौन था आर्द संयोग था ना? और वन्नी आर्न संयोग का व्यापिचारिक था कि नहीं था साबित किया आपने कहा आयोगोलक में है ना इसे आरण का व्यविचारित्व कहा है में है ना उपाधि की व्यविचारित्व हेतु में रहता है उपाधि का व्यविचारित्व हेतु में रहता है इसलिए इसी को एक संबंध कल्पना करेंगे क्या करेंगे स्वपाधि तत्व नामक एक सम्बरी तत्व नामक संबंध से तत्व संबंधे ना इस संबंध से उपाधि के आरंभ से वो बैठिया वन्नी में इस संबंध से उपाधि कहा चला जाएगा वन्नी में क्योंकि वन्नी उपाधि का व्यभिचारी है इसे स्वा तो स्वा से उपाधि व्य विचरित स्विचरित तत्व संबंध स्व स्व और कोई अतिरिक्त नहीं है स्व एवं उपाधि स्वपाधि नहीं करना अथवा ऐसा अथ। भी कर सकते समझाने के लिए स्पष्ट करने स्व इक्वल्स उपाधि अर्थात स्विचरित तो संबंध रहेगा स्व का अर्थ हो गया उपाधि स्व तत्व संबंध स्व उपाधि वे विचरी तत्व उपाधि हेतु में बैठ गया उपाधि हेतु में चला गया अतएव हेतु तो क्या हो गया सोपाधिक हो गया उपाधि विशिष्ट हो गया पिछले हेतु तो को व्यापक से कहा जाएगा जब तक दोष हेतु के ऊपर एक विशेष के द्वारा बैठता नहीं है तब तक उस हेतु को दुष्ट हेतु नहीं कहा गया आजकल के नेता लोग कहते हैं, जो आरोप लगाया है, साबित करो, बाद में देखेंगे आपने दोषारोपण करने मात्र से नेता दुष्ट नहीं हुआ ना वो जांच करो तब तक सारे फाइल आर पार कर देंगे दोष रहित हैं बरी हो गए तो तो क्षण में आ चुका है रूप का लक्षण में रूपावा की समझा रूप रही तत्व सती स्पर्शोत्तम में आपने लक्षण बनाया वायु का लक्षण वही पर विचार आया है रूप रही तत्व स्पर्श की समझ रहेगा रूप रहित तत्व तो कहा रहे हो रूप रहित तत्व तो रूपरेतित्व कहा जब वस्तु समाधिकरण हो जाता है एक अधिकरण वायु है इस वायु में रहित तत्व भी है स्पर्श भी है इसमें इन दोनों का नाम क्या हो गया समानाधिकरण और यह इसके खोपड़ी पर वह इसके खोपड़ी पर क्या समस्या बैठेगा सामान रूप ऐसा तो रूप तो तो वो तो भी तो ले, तो, तो, तो ले रहे हो क्यों नहीं होगा जो भ्रांति स्थल को भ्रांति हो गया में रूप है तभी तो असतित्व है वह साम्राज्य गण संबंधित पूर्व पक्ष ने बिठाया है उसका असत सिद्ध करो लेकिन संबंध तो रहेगा साम्राज्य संबंध ही उस व्यक्ति ने जो देखा है वायु में क्या देखा रूप को देखा और स्पर्श को देगा इसलिए रूपवत्व से वायु प्रत्यक्ष हिसाब से सामाजिक संबंध से रूप को बिठाया स्पर्श में रूपवत्व को बिठाया स्पर्शवत्व में और तरस्पर्शवत्व आ गया वायु में कोई दोष तो उसके लिए आप कहेंगे कि नहीं भाई वायु वायु में वास्तव में रूप होता ही नहीं विशेषणा तो भाव प्रशिष्टा तो भाव रूपा क्या रूपा स्वरूपा दोष आप दोगे तब उसको समझ में आएगा रे मैं सामना समझे रूप को स्पर्श बिठाया मैंने गलत बिठाया तब तो उसको अकल आएगी जब तक अकल नहीं आया है तब तक प्रयोग जब कर रहा है प्रयोग काल में तो सामान्य सामनाया है नहीं नहीं तो कल आता आता आता आता है है सभी को आता है। आता है सभी को कैसे भी वो जो था न क्या वो रामदास की कहानी कौन कहानी तो पंडित जो है शादी होने लगा लड़की को लाया गया वरमाल्य की लड़की खड़ी है सामने और ये जो है कन्या पर माला डाल माला लिए खड़ा हुआ है और पंडित जी सावधान बोलते तीन बार सावधान बोलते घबरा गया फिर आगे मंत्र स्वामी की कथा में आता है तो वो फिर भागे माला फेम तुम कर और कितने बार भाग जाते हैं बताओ सभी वरों के सामने सावधान कहा जाता है सभी कन्याओं के सामने सावधान कहा जाता है फिर भी एक दूसरे को माला डालते कि नहीं डालते तब ये समझती है मेरी भला करने वाली है वो समझती है ये मेरा भा करने वाला है क्या पता दोनों के बेड़ा दर्द होने वाला है वो भ्रांति कहां दूर होता है मंत्र बोल रहा है पंडित तो होश कहां है बेड़ा विचित्र संसार है वो साथ फेरी फेर देते उन्हें पता ही नहीं इसका अर्थ क्या है हर एक बार एक, एक मंत्र बोलता है एक एक प्रतिज्ञा कराता है सात कसम खवाता है वो पंडित उनको पता ही नहीं क्या है कसम जितने शादी कर रहे कौन से कौन से मारो तो पंडित मंत्र बोल दिया कहानी खत्म हो गई, कहा सब अपने कसमों का बेईमान बन रहे कि नहीं बन रहे बाद में सच्चाई तो यही है सभी अपने कसम खा करके झूठा कसम खाया उन्होंने तो सब बेमान पति पत्नी जीत रहे हैं आज तो कसम निभा नहीं रहे हैं एक भी सब चीज है भ्रांतिमय संसार है भ्रांति से ही सब संबंधों को जोड़ लेते हैं दुनिया में तो रूपवत को स्पर्श बिठा दिया सामान्यजन समझ से कौन सी आपत्ति हो गई तो आपका कर्तव्य के भ्रम को दूर कीजिए ना संबंध घटाइए बताइए संबंध से नहीं बैठ सकता है ये समझाइए आप वो तो असा देव करके बैठा हुआ है अब उसको असाध्य करके समझाना आपका काम है ना कितने लोग ऐसे हैं जैसे वेदांत की भी कभी विचार चल रहा था बता रहे थे सजातवाद में ही बैठे हुए हैं उस जातवाद में भी सृष्टि में बैठे हुए हैं उस आगे कदम ही नहीं उठा रहे हैं आगे बढ़ने को तैयार तो नहीं है अब क्या करोगे उसको पड़े उसकी वासना ऐसी है इस जन्म में उसका ऐसे रटे रहने दो उसका ऐसे चलने दो इस जन्म में वो सृष्टि दृष्टिवाद में ही पड़ा रहने दो उसको घोट दे घोट दे घोट दे उसमें अभिमान करते करते करते और जो दृष्टि सृष्टिवादी है अजातवादियों से भिड़ते भिड़ते भिड़ते उसकी अकल कभी ना कभी खुलेगी नहीं खुलेगी तो ये मर जाएगा तो क्या दिक्कत है भगवान कोई खत नहीं है अगला फिर उसको चालू करता घबराने की जरूरत नहीं है आजा तक तक पहुंचेगा नहीं जब तक उसको को जन्मों में रगड़ा देंगे भगवान छोड़ेंगे नहीं उसको इस हमें क्या परेशानी जो जहाँ है वही रहने को मान लेता है तो ठीक है भाई तो आगे बढ़ेगा नहीं मानता है तो जयराम जी खुश रहो वही खुश रहो अपना तो यही सिद्धांत जो आते हैं उनसे भिड़ते हैं तो भिटते समझाने की कोशिश करता हूँ दो चार बार नहीं मानते तो, तो वहीं फिर तो बोलना ही बंद कर देता हूं क्या बोलने के फायदा है एक बार दो बार तीन बार कितने बार समझाओगे फिर कहना पड़ता है ठीक है तुम्हारी वासना तुम्हारा संस्कार के अनुरूप तुम्हारा कल वही लटका हुआ है लटके रहने दो जब वो खटका दूर होगा तो लटका हुआ हटक जाए हटेंगे नहीं आगे बढ़ेगा अपने आप अब लटका क्यों है? कुछ खटकाटका है ना वहां पे <laughs> नहीं है आप नहीं था था था था था था था। तो तो आगे हमें क्या परेशानी हम अपने आनंद में रहने में कोई परेशानी है क्या आप अपने आनंद में रहिए वो अपने सजात आनंद में रह रहा है आप अपने अजात आनंद में रहिए क्या फर्क कोई भ्रांति में रह रहा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास आप कर सकते हैं दसम स्तमसी में, में है क्या फिर दसमस्तम से समझा रहे हैं यही तो समझा रहा है दसवा में हमारा रो रे दसवा मर गया दसवा मर गया दसवा मर गया अपने इसमें नौ को गिनता है हर आदमी यही गलती किया दसों ने यही गलती कर फिर आया कोई ना आप पुरुष वो कह तुम गिन रहे थे हाँ मैं गिना सबने गिना हाँ सबने गिना चलो तुम जो गिन रहे गिनो तुम नौ को गिन लिया दसवा कहाँ है बोला जब तू कौन है भाई फिर ये तो नौ हो गए तुम कौन हो अरे हाँ ही दसवा हूँ समझ में आई वैसे तुम ही ब्रह्म हो छुट्टी हो गया समझने वाली बात नव द्वारे पूरे दे इसे दसवा सभी लिया नौ द्वार की तरह जो निकलने वाला जो तुम तुम नहीं हो नौन से नौ द्वारों से निकलने वाला जो विशिष्ट पुरुष है नव द्वारों से निकलने वाला जो विशिष्ट पुरुष है उनसे भिन्न आविशिष्ट सामान्य ब्रह्म तत्व तुम हो इसलिए जान के दस मत है, नौ पुरुष गिन रहा बार बार हो। मैं विशिष्ट में लटका हुआ है उन से को भूल जाता स्विन्न क्या विशिष्ट वस्तु होता उस विशिष्ट में लटका हुआ रहता तो हम लोग भी क्या है विशेष में लटके हुए हैं ना हर विशिष्ट वस्तु में नौ द्वार से निकलते हैं कोई न कोई द्वार से निकल रहा है और निकल के वहीं ना कोई न कोई, कोई, कोई विषय में फंस जा रहा है तो सभी सामान्य अधिकरण संबंध से गड़बड़ काम कर रहे हैं क्या तो आत्मा में ही ज्ञान भी है आत्मा में ही अज्ञान भी है एक स्वरूपभूत है दूसरा आवरत एक तो आपका स्वरूप है दूसरा आवरण है। क्या कर दिया आपने? उस अज्ञान को ज्ञान में साम्राज्य संबंध रख दिया करा? अज्ञान को जो कि ज्ञान में नहीं रहता कभी अज्ञान कभी ज्ञान में रहता है क्या जहां ज्ञान है वह अज्ञान ही हो सकता लेकिन आपने भ्रांति से अज्ञान को ज्ञान के खोपड़ी पर से संबंध में बैठा दिया और क्या अज्ञान विशिष्ट ज्ञानवान अहम हाँ करके पकड़ लिया सभी विद्वानों का यही दुर्दशा सभी विद्वान कैसे है सामनाण्य अज्ञान विशिष्ट ज्ञानवान है यद्यपि सामनाधिकंड संबंधी अज्ञान ज्ञान में क्योंकि अज्ञान आत्मा नहीं है तो ज्ञान में कहां सामाज से सामाजिकरण समस्या वृत्तित्व रूप में है क्या नहीं तो रूप साम्राज्य स्पर्श में नहीं हो सकता एक भ्रांति थी उसकी पूर्व पक्ष की उसने बिठा लिया वही भ्रांति में आप लोग जी रहे हो सामान्य अधिक्रहण सम्बन्ध से अज्ञान विशिष्ट ज्ञान वन सभी है या सब स्वरूप सिद्ध भी है इसलिए नाम रखता है स्वरूपासिद्ध इसलिए आपका स्वरूप क्या है असिद्ध हो रखा है और स्वरूप सिद्ध कब होगा जब यह सामान्य अधिक्रहण समझ हट जाएगा अब इसे दूर करने की हेतुवा समझना पड़ता है ना नहीं तो कैसे हटा हो? अब अंतिम आस आ रहा है बाधितस्य बाधितस्या येस येस बाधित से किम लक्षण बाधित किम लक्षण साध्याभाव प्रमाणांतर निश्चित स बाधित जिस हेतु का साध्य के अभाव को आप किसी अन्य प्रमाण अनुमान से भिन्न प्रमाण के द्वारा अनुमान से प्रमाण कौन है आपके पास प्रत्यक्ष उपमान शब्द प्रमाण जो कि अनुमान से भिन्न प्रमाण यस्य साध्या और अनुमान भी हो सकता है प्रमाणांतर से एक अनुमान के हेतु के साध्या भाव को दूसरे अनुमान के द्वारा पहले से निश्चित कर लिया अभी नहीं कर रहे अभी कर रहे हो तो सत्य प्रतिपक्ष हो जाएगा पहले से निश्चित हो गया है तो अनुमानांतर भी प्रमाणांतर के द्वारा भी कर यथा देखिये दृष्टान दे रहे हैं कोई बनाया अग्नि कैसा है ठंडा है ठंडा है क्यों द्रव्यवाद यथा जल जल ठंडा नहीं होता है जल ठंडा होता है अवश्य द्रव्यत्व या नहीं तो आप व्याप्ति बना लो यत्र तर शीतत्व तर तर, तर द्रव्यत्व नहीं ऐसा कर् उल्टा हो जाएगा कैसा बनाओगे व्याप्ति यत्रीतार यही भ्रांति है ये तर शीतम को दोष नहीं बिल्कुल सही है कहाँ रहेगा सभी जल में दे दे दे. और सब जगह द्रव्य है ही इधर यत्रीतम द्रव्यम यथार्थ व्याप्ति है उल्टा कर दो यत्र द्रव्यत्म शीतत्व भी आ यथार्थ हो जाएगा द्रव्य आत्मा में बीमा रहेगा क्या आत्मा ठंडा है जो ऐसा कहेगा वो ठंडा हो जाएगा एक ऑपरेशन में का जो उसको असत कहता वो भी असत हो जाएगा ऑपरेशन में तैतृप्रसन्दा इसलिए आत्मा में द्रव्यत्व है, नहीं। व्यक्ति ने भ्रांति बना लिया द्रव्यत्तम तरह शीतत्तम कहा मिला करने को जल में जल में उसने द्रव्यत्व देखा और जन्म शीतत्व को देखा अनुष्ठत्व को देखा और उस अनुष्ठत्व को उसने कहा सिद्ध कर दिया वन मिले जाकर सिद्ध कर दिया जहां उष्णत्व प्रसिद्ध है अनुष्ठ द्रव्यवाद जलवत् ऐसा किसी ने अनुमान कर दिया अत्र अनुष्ठत्व साध्यम अनुष्टत्व क्या है साध्य तो साध्य भाव क्या हुआ अनुष्ठत्व अनुष्ठत्भाव का मतलब उष्णत्व तद अभाव स्पार्षण प्रत्यक्ष और वह उष्णत्व को आपने स्पाशन प्रत्यक्ष से अनुभव कर लिया है वन्नी में उष्त स्पर्श द्वारा सभी को अनुभव से दया नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा यह अनुमान क्या हुआ बाधित तो हो गया जो वन्नी अनुष्ठक कह रहा है उसके अनुष्टत्व के अभाव उस को स्पर्श प्रत्यक्ष के द्वारा क्या हो गया बाधित हो गया ऐसा बाधित हो रहा है जो हेतु उस हेतु का नाम बाधित हेतु कौन है तो द्रव्य हेतु इति बाधितत्व अच्छा न्याय बोधनी हेतोह ये हेतो साध्या मैंने साध्य बाधा साध्या भाव का मतलब होने का मतलब साध्य का ही बाद हो जाना साध्य के अभाव का निश्चय हुआ तो मतलब क्या साध्य का बाद हो गया प्रमाणांतर से किसे बाधित हुआ प्रमाणांतरे प्रमाणांतरण का मतलब प्रत्यक्षादि प्रमाणे प्रत्यक्ष उपमान शब्द क्वित प्रसिद्ध अनुमान पक्षे निश्चित प्रमाणस्य से क्या हुआ पक्ष में साध के बाध निश्चय हुआ साध्य के अभाव निश्चय हो गया स ऐसा जिस हेतु का साध्य स्तर से पक्ष में बाधित हो जाता है प्र, प्रत्यक्षादी प्रमाणांतर से है उस हेतु को बाधित कहते हैं प्रत्यक्ष तो साध्य साध्य जाते प्रमाण के द्वारा साध्य का, का हो जाने पर प्रतिबंध इस बायत दोष क्या होगा साध्य निरूपित अनुमिति होता है ना पर्वत वन्यमान तो जैसे हुआ ऐसे कोई वन्य अनुष्ठा ऐसा अनुमिति करना चाहेगा वो अनुमिति प्रतिबंधित हो गया किससे वन्य प्रत्यक्ष ज्ञान से निष्ठ या प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ बाधक ज्ञान इस ज्ञान के अंदर क्या हुआ या होता हुआ अनुमित रुक गया बाधित तो साधिक तो हेतु, हेतु तो बाद नहीं हुआ द्रवित तो है ही वन में फिर हेतु का नाम क्यों बाधित तो कह रहे हो आपित होने से उस साध्य को सिद्ध करने हुआ। चला हुआ हेतु को भी हम बाधित करके व्यवहार कर दे रहे वास्तव में प्रत्यक्ष प्रमाण से बंदी में बाधित क्या किया जो साध्य पक्ष में बाधित हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से उस साध्य को अर्थात बाधित साध्य को सिद्ध करने का प्रयास जो हेतु करता है उस हेतु का नाम भी बाधित करके व्यवहार हो जाता है हेतु तो हेतु नीचे एक नंबर देखिए। तो इसने फिर दोष बिठाना पड़ेगा वही संबंध से बिठाना पड़ेगा स्वाषय ज्ञान विषय प्रकृति हितवच्छेद संबंध बैठेगा ना पहले आपने संबंध निश्चय किया था दोष अपने हितु में किस से बैठता है स्विषय ज्ञान विषय का तो दिया था। ज्ञान, उसका उसका जो हेतु, वच्छेद रह जाए, प्रकृत हितवच्छेदत्व संबंधे दोष यूपी स्व हेतु में बैठ जाता है उसको समझा रहा है बाद दोषस्य एक ज्ञान विषयत्व संबंधे नव हेतु तो बहती हेतु तो क्या हो गया बाधित हो गया जैसे वर्तमान स्थल में क्या होगा घटा के देखो स्व हो गया बाद ज्ञान बाद ज्ञान कौन है यहां पर वन्य रुष्णा वन्य रुष्णा है बाध्य ज्ञान है ना ये बाध दोष है वर्तमान स्थल का बाध दोष ज्ञान है ये यह है विषय जिसका स्विषयक ज्ञान क्या लेंगे हम वन निर् उष्ण द्रव्य पंच ऐसे समूह नंबर हेतु विशिष्ट ज्ञान को स्व विषय ज्ञान बनाया गया इसमें पाग दोष तो भी विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसलिए क्या कहेंगे इस ज्ञान को कहेंगे स्व विषय ज्ञान इसमें स्व अर्थात भी विषय हुआ और हेतु भी विषय रूप में जुड़ा हुआ है दो विषय है इस ज्ञान में एक तो विषय हो रहा है और हेतु भी विषय हो रहा है तो इस ज्ञान स्व विषय ज्ञान का विषय तस्त हेतु कौन हुआ कहाँ कस्व्ेद कस्व्छेद्रव्य अतएव स्वषक ज्ञान विषय प्रकृतिकव्छेदे ये जो कहा गया दे बैठ गया स्वाविषय ज्ञान विषय अवच्छेद अवच्छेद्रव्य में के हो गया तद्वान्या दव्य अत दोष आ गया इस संबंध से हेतु में इस हेतु को क्या कहेंगे बाध दोष युक्त हेतु होने से इस हेतु का नाम बाधित इस प्रकार पांच हित्ता भाष समाप्त हो गया और साथ साथ अनुमान खंड भी अनुमान परिच्छेद भी पूरा हो गया और तो छुट्टी भी है अच्छी तरह से अभ्यास कर लीजिएगा